नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मतबा नाइनटी पॉइंट सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी जानते हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग लोगों को बुलाते हैं सिस्ती प्लस वालों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं तो आइए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ वे अरुण जी हैं जो बंगाल से पधारे हुए हैं और बहुत समय से जो है ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी जारी है पिछले तीन सालों से इस अभ्यास को वो कर रहे हैं आज हम सलामी ज़िंदगी में उनके जीवन के कुछ पड़ाव कुछ अनमोल अनुभवों को सुनेंगे उनके द्वारा जानने की कोशिश करेंगे उनके जीवन को उनके जीवन की बातों से हम प्रेरणा लेंगे तो आप सभी की तरफ से अरुण जी का बहुत बहुत स्वागत है म शांति जी अरुण जी कैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं अरुण जी मैं चाहूँगा कि कुछ अपने बारे में बताइए आपका परिवार के बारे में बताइए कौन कौन है परिवार में मैं बंगाल से आया हूँ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट और काशीपुर ब्लॉक से पारिवारिक जीवन जो है मेरा पारिवारिक जीवन अभी मेरा मैं इकेला रहता हूँ घर में और मेरा लड़का वो इस्टाब्लिश्ड है दिल्ली में एम में काम करते हैं दो लड़की है उनको शादी हो गई मैं 2015 में रिटायर्ड हुआ अच्छा। सर्विस का फर्स्ट लाइफ में मैं टीचर थे एक स्कूल में एच एस स्कूल में उसका बाद टीचरशिप जब छोड़ के हम पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी के पोस्ट में थे 2015 में रिटायर्ड हुआ पब्लिक रिलेशंस वर्क थे मेरा थर्टी फाइव ईयर्स पब्लिक रिलेशन से जुड़ी हुई थे पब्लिक की सेवा में थे जनता के सेवा में थे जो मेरा डिपार्टमेंट था वो जनता के हर विंग्स मैंने गवर्नमेंट का जितना विंग्स होता है पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सभी विंग्स टैग है उसलिए ज़्यादातर पब्लिक रिलेशन मेरा काम था हर तरह का पब्लिक स्पेशली उइर सेक्शन उनको सेवा में में थे जैसे जिया डिस्ट्रीब्यूट होता है वही कार्सेंस से लोग के कपड़ा देता है मकान देता है ये सब इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन एंड अलॉटमेंट एंड उन लोगों को चुनना कौन कौन को फैसिलिटी देना चाहिए ऐसे मेरा काम था तो बहुत अच्छा काम था ए सुबह से शाम तक मैं जनता लोग से मिलते थे उनका प्रॉब्लम सुनते थे प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करते थे जो लिमिटेड पावर थे हम लोग उनका वो लिमिटेड पावर से गवर्नमेंट जो पावर दिया थे हम लोगों को लिमिटेड पावर से हम जितना कोशिश करते थे पब्लिक को प्लीज करते थे अरुण भाई एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि आपने कहा कि पब्लिक सेवा में आप रहें हमेशा जिस एरिया में आप रहें उस एरिया के बारे में वहाँ की टूरिज़म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई देखिए हम जहाँ रहते हैं वह टूरिज़म बहुत अच्छी है किस किस तरह का चीज़ें हैं जो देख सकते हैं जैसे पंचायत में पहाड़ है, है पंचेत पहार, पंचेत पहार एक टूरिज्म स्पॉट है पंचायत पहाड़ पंचायत पहाड़ एक टूरिज्म स्पॉट है अच्छा और वहाँ का जो पैलेस है राज पैलेस बहुत पुराना राज पैलेस है काशीपुर में पंचकोट राजबाड़ी नाम से हिस्ट्री में उनका उल्लेख है और एरिया भी अच्छा है अच्छा अच्छा हम्म ये कौन सी जगह पे है बंगाल में बंगाल में बंगाल में डिस्ट्रिक्ट आद्रा का नजदीक आदरा स्टेशन का नजदीक अच्छा अच्छा आद्रा असम सोल जाए ना हाँ हाँ हा। तो वहाँ पर की भाषा भोली? भाषा बंगाली है और वहाँ का लाइफस्टाइल स्टाइल कैसा है पना? किस तरह का दिनचर्या उनका होता है अच्छा जैसे खेती के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते है इंडस्ट्री कम है अच्छा स्पेशली खेती के ऊपर डिपेंड करता है, है सिंगल क्रॉप्स होता है अभी मल्टी क्रॉप्स होता है अच्छा अच्छा सिंगल क्रॉप में ज्यादा कौन सा क्रॉप में ज्यादा पेडी धान अच्छा चावल हाँ। चावल गेहूँ और उसके बाद और तो अभी गेहूँ अभी सब्जी वब्जी होता है और अभी जो मल्टी मल्टी मतलब अभी उसमें जिस जमीन में चावल होता है धान होता है पेडी उस जमीन में अभी गेहूँ होता है गेहूँ एग्रीकल्चर थोड़ा सा डेवलप किया उसी हिसाब से एग्रीकल्चर डेवलप होने के नाते गेहूं भी होता है सीजनल जो वेजिटेबल्स वो भी होता है हम्म बहुत बढ़िया अच्छा <laughs> कितने समय तक आप वहाँ रहे हैं? मना वहाँ पर जो ड्यूटी आपने किया पूरे मैं पूरे पैंतीस साल थर्टी फाइव ईयर सुबह दस बजे से पाँच बजे तक मेरा ड्यूटी थे ऑफिशियल ड्यूटी हाँ और इसमें जैसे कि पंचायत में आप रहे तो पांच पांच साल में जो नॉर्म्स है या कुछ छोड़ा सा हल्का सा चेंज होता है अब थोड़ा सा चेंज होता है लेकिन नॉर्म्स मेन नॉर्म्स जो सेम रहता है सेम रहता है अच्छा थोड़ा एडिशन वाल्ट्रेशन होता है हाँ हाँ हाँ बाकी पंचायत का जो नॉर्म्स होता है ये पब्लिक रिलेशन एवं पब्लिक को डेवलपमेंट डेवलपमेंट करने के लिए एक एक स्कीम बदल होता है फाइव फाइव साल जो टर्म्स चेंज होता है उस टाइम स्कीम बदल होता है जैसे सरना जयंती सड़क योजना प्रधानमंत्री सड़क योजना लेकिन होता है एक्चुअली सड़क अच्छा नाम चेंज हो जाता है पब्लिक को ज्यादातर एंगेज करने के लिए मैंडेज क्रिएट करने के लिए पब्लिक को वर्क्स देने के लिए हाँ। सड़क होता है बांध होता है हाँ। तो शुरुआत में जो आप जैसे टीचिंग फील्ड से इस फील्ड में आ गए तो एक बिल्कुल चेंज हो गया ना स्कूल में तो आप बच्चों के साथ बात हाँ, करते बच्चों के साथ बात करें और यहाँ पर बिल्कुल के के साथ साथ यह बहुत अच्छा लगा क्योंकि पब्लिक को सेवा में हाँ तो बहुत अच्छा लगा हर तरह का पब्लिक आते थे हाँ स्पेशली उइकर सेक्शन मैं उइकर सेक्शन के साथ जुड़े हुए थे उन लोगों को सेवा करके लिए बहुत अच्छा लगता था एक उड़ सेक्शन बूढ़ी में आए उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम मैं हल किया उसी से मेरे बहुत खुशी होता है अच्छा अच्छा ऐसे कौन से प्रॉब्लम थे उनके मना उनके यही किसी को कपड़ा नहीं था तो उसको कपड़ा मिला किसी को खाना नहीं था तो उनको गेहूँ मिला किसी को घर नहीं था उनको घर मिला हाँ हाँ हाँ हाँ, हाँ. तो ये कैसे आप उनको देते हैं मना क्या देखते हैं ए, उनको जो फीचर्स देखते हैं कौन कौन फीचर्स हैं उनका जैसे एक जो जीआर मिलता है उनको देखभाल के लिए जो कोई नहीं है उन लोग उनको चुनता है बॉडी में पंचायत बॉडी में चुनता है उन लोग सिलेक्ट होता है तो हमारा हाथ से उन लोगों को मिलता था और पांच पांच साल में जो चेंजेस होते थे, थे उसमें आ, मना आप जैसे एकदम कुछ नया चीज़ आ गया हो जो एकदम बिल्कुल नॉर्म्स में नहीं था और नई चीज़ आ गई है ऐसा कुछ हुआ कभी आपके पैंतीस साल में पैंतीस साल में ऐसा हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरनल चेंज हुआ अच्छा। जैसे पहले पहले ज़माने में कैशबुक बुक सब ऑफिस मेंटेन पेपर्स थे अच्छा, हाँ। उसके बाद धीरे धीरे धीरे पेपरलेस हो गया सब अच्छा हाँ। कंप्यूटराइज्ड हो गया पेपरलेस हो गया सब कुछ ऐसा हा, हाँ। कुछ हुआ बाकी पॉलिटिकल में पार्टी तो हर पाँच साल अंदर कोई कोई जगह में चेंज होता है थोड़ा सा बॉडी तो उसमें हम लोग का कुछ इफेक्ट नहीं होता क्योंकि हम लोग तो गवर्नमेंट जो नॉर्म्स है गवर्नमेंट रूल्स है पंचायत जो एक्ट है वो एक्ट हिसाब से तो हम काम करते थे बीच बीच में जो ऑर्डर आते थे वो इसी ऑर्डर हम फॉलो करते थे चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और एक बात पूछना चाहूँगा जैसे गाँव है खेड़ा गाँव है एक ट्राइबल एरिया है जहाँ पर बहुत कम आमदनी लोगों की है तो उसको एक गांव के लोग और सरकार सरकार के भी कुछ अपने लिमिटेशन हैं हाँ। उसमें पब्लिक अगर अपने को किसी गांव को आदर्श गांव बनाना है एक अच्छा गांव बनाना है तो इसमें मुख्य रूप से हमें किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए और पब्लिक को क्या करना चाहिए और सरकार क्या कर सकती है उसमें देखिए एक जो ट्राइबल काम है उनको डेवलप करने के लिए फर्स्ट उन लोगों को एजुकेशन को देखना चाहिए अच्छा पहला है पहला एजुकेशन हिसाब से एजुकेटेड नहीं होने से आप जितना समझाएंगे उन लोगों को समझ में नहीं आएगा तो एजुकेशन, एजुकेशन तो एजुकेशन के बाद उन लोग का अवेयरनेस होना चाहिए हुँ, हुँ, हुँ। किस किस चीज में उनको क्षति हो रहा है किस किस चीज से उनको प्रॉफिट होगा किस किस उनको लाभ होगा कैसे अच्छा जीवन जियेगे उसके लिए अवेयरनेस कैम्प उसके बाद उनको हेल्थ के बारे में कुछ स्कीम जैसे ट्राइबल लोग ए, न, हेल्थ के लिए अवेयर नहीं है ज़्यादा उसको अवेयरनेस जैसे खाने का पहले हाथ धोना साबुन दे हाथ धोना ऐसे कुछ कुछ चीज उन लोगों को अवेयर करना है हेल्थ के बारे में उनको एजुकेशन देना है उसके बाद फिनेंशियल जो है फिनेंशियल कैसे स्टेबल होगा उन लोगों जैसे गवमेंट लोन दे रहा है लोन लेके कोई बकरी खरीद किए कोई खेती किए ऐसे उन लोगों को फिनेंशियल जो स्टेटस है फिनेंशियल स्टेटस को थोड़ा डेवलपमेंट करना है और फिनेंशियल स्टेटस डेवलप होने से बाद उनको मन में खुशी आएगा मैं तो यही होता है जिसका पास फिनेंस है वो आफ्टरऑल खुश है जिसका पास फिनेंस नहीं है वो फिनेंस के वजह से दुखी है <laughs> तो जब हेल्थ अच्छा होगा एजुकेशन मिलेगा फिनेंस थोड़ा सा आएगा आ, वो तो नेचरली खुश होगा ने खुश होगा तो इसमें ऐसे अगर समझो किसी गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए अगर कोई संकल्प करता है तो सबसे पहला शिक्षा के पर ध्यान दे सबसे पहला शिक्षा के पर शिक्षा बड़ों को भी सिखाना है बच्चों को बच्चों भी बच्चों को भी है। सिखाना है दोनों को एजुकेट करना है एक पहली बात ये। पहली बात यह है दूसरा अवेयरनेस दूसरा और तीसरा से शॉर्ट टर्म में इनकम हो जाएगा कहाँ से शॉर्ट टर्म में इनकम हो जाएगा अगर थोड़ा सा उनको लाइवलीवुड के लिए अगर हाँ, कुछ, मिल के लिए कुछ मिल जाता है, जैसे कुछ बिजनेस हाँ, कुछ बिजनेस के लिए जैसे गांव में जो होता है हाँ. जैसे कुछ कुछ ऐसे माता लोग भाई लोग घूमते हैं साल में तीन साल खेती का काम रहता है बाकी साल फ्री रहते हैं तो उनको गवर्नमेंट से बकरी वक्री देने से बकरी उकरी पालने से उनको बकरी पालन, पालन या पशुपालन जो, पालन, है।, जो है।, हुँ, हुँ. है और पशुपालन में जैसे बहुत सारे ऑप्शंस है बहुत सारे उससे अपने को मिल्क मिल्क प्रोडक्ट हाँ, और जैसे स्वच्छ भारत तो अभियान में कोई कोई निर्मल ग्राम निर्मल ग्राम को करने के लिए जैसे सैनिटेशन के ऊपर स्पेशली हाँ। क्योंकि गांव का आदमी सब खेती पुकुर डोबा नाला में सब बाहर जाते थे हम्म हम्म वहाँ भी नहाते थे वहाँ भी सोच करते थे वहाँ भी सब करते थे अभी गांव में टॉयलेट होने से बाद उनको वो बंद हो गया जो पर्यावरण जो दूषित हो रहा था हाँ, वो बंद हो गया हाँ, क्योंकि जिस तलाव में पानी है वो पानी वो भी पीते थे हाँ, वो पानी में सोच कर्म करते थे अच्छा दोनों चीजें दोनों एक साथ होते थे इसमें क्या होता था हम लोग सर्वे के बाद देखा गया जो जिस तलाव में ज्यादातर आदमी शोच क्रिया करते थे वो शौच करने के बाद जो मल होता है वो मल उनको अंदर जाता है सही हो सारी साल में तीन से पैंसठ दिन है तो साढ़े सात सौ ग्राम मॉल उनका अंदर घुसता था डेली दो ग्राम तो एक आदमी वहाँ नहाते थे भी फेस वाश भी करते थे शोचकर्मा भी करते थे उसको ये उनको समझाना जे जो तुम पट्टी किया और सोच किया तो सोच करने के बाद जो पानी तुम मुंह में डाला वो थोड़ा सा अंदर आपका अंदर जाएगा जाएगा तो उनको ऐसे सोचा जब हम जाते थे उनको अवेयरनेस करने के लिए ये सोचिए आपका घर में एक बाल्टी पानी है आपका घर में कोई बच्चा है बच्चा पट्टी कर दिया तो वो पानी में एक बूंद पट्टी गिर गया तो वो पानी आप यूज़ करेंगे वो बोलते है, नहीं वो पानी आप यूज नहीं करेंगे क्यों न बच्चा का पट्टी पानी में गिर गया एक बाल्टी पानी में एक बूंद गिर गया यूज नहीं करेंगे फेंक देंगे अच्छा जो तालाब में आप नहाते हैं सोच कर में करते वो तालाब में सोच करने के बाद तो कुछ पटी मल तो वो पानी में मिक्स हो, मिक्स हो जाता है तो वो पानी तो आराम से आप पीते हैं तो उसमें तो मल है इसमें भी मल है तो ये फेंक दिया अब वो यूज किया वो तो हाँ तो बात तो सही है ऐसे करके उन लोग को समझाना पड़ेगा तब समझ में आएगा तो ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ वो तालाब का पानी यूज बंद कर दिया ट्यूबवेल का पानी यूज शुरू कर दिया अच्छा फील्ड में जो टॉयलेट वगैरह करते थे वो बोला जी आप जब फील्ड में टॉयलेट करते थे तो फील्ड में जो मक्खी उड़कर बैठते थे वो मक्खी आपका खाना में बैठती में आप वही खाना खाते हैं अच्छा पर्यावरण भी दूषित होता था उस घर घर में जो गवर्नमेंट एक स्कीम लिया टॉयलेट बनाने के लिए तो निर्मल ग्राम तो घर घर में टॉयलेट होने के बाद वो बंद हो गया कोई कोई टारगेट लिया कोई ग्राम को कोई पंचायत एरिया को सच करना तो उसी टारगेट फुलफिल हो गया कुछ कुछ कुछ जगह में और उसी देख कर दूसरा गांव इंस्पायर्ड हुआ और सर्च करने के लिए उनको इस तरीके से समझाना है जे सारा भारत को सर्च करना मुश्किल है गांव को सर्च करना मुश्किल ठीक है गांव का सच करना, करना, करना जरूरत नहीं आप आप भी सच रहो आपका जितना सीमाना है आपका आप पाड़ा में आपका पाड़ा में कितना सीमाना है आपका ना पचास फुट भाई, भाई सौ फुट तो आप सौ फुट साफ कीजिए देखने का जरूरत नहीं है तो आप जब आपका घर का फ्रंट में एक फुट साफ रखेंगे सब अपना अपना घर साफ रखेंगे तो अपना अपना घर साफ रखने से क्या होगा पाड़ा साफ हो जाएगा एक पड़ा जब साफ होगा दूसरा पड़ ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा सब पड़ा जब साफ हो जाएगा तब तो ब्लॉक भी साफ हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट भी साफ हो, जा, हो जाएगा स्टेट भी साफ हो जाएगा हमारा देश भी साफ होगा सिर्फ खुद को साफ रखना चाहिए सही बात है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इसके साथ में जैसे ही ये स्वच्छता निर्मल जो ग्राम है इस अभियान के माध्यम से आपने बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जिससे लोगों में स्वास्थ्य के प्रति स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाया और यही है कि समृद्ध गांव बनाने के लिए हमें जो है ये छोटे स्टेप्स उठाने होंगे सबसे पहले उन लोगों को एजुकेट करना होगा शिक्षित करना होगा ग्रामवासियों को और उसके बाद उन्हें स्वच्छता के बारे में बताना होगा और तीसरी बात हम लोग जब आएंगे स्वच्छता इसीलिए कि स्वच्छता से स्वस्थ लाभ होगा और स्वस्थ व्यक्ति काम भी करेगा और काम करेगा तो पैसा आएगा पैसा आएगा <laughs> खुश रहेगा तो ऑटोमेटिक स्पिरिचुअलिटी भी उनका अंदर आ जाएगा तो ये जरूरी है कि हमें पहले अगर खुश रहना है अपने जीवन को अच्छा बनाना है अपने ग्राम को सुंदर बनाना है आदर्श बनाना है तो हर परिवार ये निश्चित करे कि हम शिक्षित भी रहें स्वच्छ भी रहे तो नेचुरली आपके जीवन में सारे तनाव सारे दुख जो है दूर हो जाएंगे दुःख का कारण है अशिक्षा अस्वच्छता अगर दुःख से बचना है तो शिक्षित रहें और स्वच्छ रहें तो वहीं आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं अरुण जी से अरुण जी जो है पंचायत में पैंतीस साल अपना काम किया सरकारी नौकरी की उसके बाद रिटायर हो चुके हैं और अभी तीन साल से ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जुड़कर अपनी आत्मोन्नति कर रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुनाए हैं रीड मोदबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो खुशियाँ ठंड छावरी खेलेंगी खुशियाँ ठंड छावरी भारत का रखवालाया आया मुरली वाला रे हर भारत कारख वाला आया आया मुरली वाला रे दोगा सुख संसार सबकी बाहों में खेलेंगी खुशियाँ ठंड छाऊँ खेलेंगी खुशियां ठंडी छाऊ एक भारत अपना धरती अंबर अपने सच होगा सपना भूमंडल पर दूर तलक इक भारत अपना धरती अंबर अपने सच होगा सपना खेतों में खलिहानों में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 करेंगी हर दिन ही त्योहार सब में होगा शिष्टाचार हर दिन ही त्योहार सब में होगा शिष्टाचार सदाचार व्यवहार वहां सद्भाव में खेलेंगी खुशियां ठंडी खेलेंगी खुशियाँ ठंडी छाँ में आएगी आएगी बाहर अपने गाँव में आएगी आएगी बाहर अपने गाँव में खेलेंगी खुशियाँ ठंडी छाँव में खेलेंगी खुशियाँ ठंडी छाँव में भारत कारक वालाया आया आया मुरली वाला रे हर भारत कारक वाला आया आया मुरली वाला रे होगा सुख संसार सबकी बाहों में खेलेंगी खुशियां नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और आज के हमारे ख़ास मेहमान 60 64 रनिंग में भी अरुण जी जो हैं हेल्दी वेल्दी और हैप्पी है और बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्होंने ज्ञान अर्जित किया शिक्षा अर्जित की स्वच्छता को अपनाया तब वो खुश है और ऐसे सिक्सटी फोर में भी हेल्दी वेल्दी है तो आप भी हेल्दी वेल्दी रहना चाहते हैं तो स्वच्छता को अपनाइए आइए आगे बढ़ते हैं अरुण जी से मैं बात करना चाहूँगा आप सभी को जोड़ना चाहूँगा फिर से और मैं चाहूँगा कि जैसे जब आप टीचिंग करते थे तो टीचिंग की कुछ अच्छी बातें बताइए बच्चों के साथ के देखिए बच्चों के साथ जो हम ऐसे स्कूल में टीचिंग किए दो साल लेकिन प्राइवेट ट्यूशन किए सिक्सटीन ईयर्स जब हम क्लास इलेवन में पढ़ते थे सब टेन स्टूडेंट का टेन स्टैंडर्ड स्टूडेंट का ट्यूशन पढ़ते थे इसीलिए सिक्सटीन ईयर्स में ट्यूशन में थे स्टूडेंट का साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में थे स्कूल में थे टू इयर्स तो स्कूल में हम देखा जो, जो उसी टाइम 1978-79 में हम देखा जो बच्चे लोग स्कूल आते हैं तो बहुत सारी बच्चे ऐसे आते हैं जो भूखा स्कूल आते हैं सुबह में घर में खाना खाकर दो तीन माइल चार माइल पैदल आकर स्कूल आते थे स्कूल आने के बाद जब पहला एक दो तीन क्लास ठीक रहते थे आफ्टर टिफिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो हम देखा कि इन लोगों को पढ़ाई में क्यों मन नहीं लगता हम इन्वेस्टिगेट किया तो हम दो चार स्टूडेंट को पूछा कि टिफिन क्या किए तुम उस टाइम दुकान वगैरह नहीं था ज्यादा स्कूल का नजदीक और उनका पास पैसा भी नहीं थे पचास साल पहले पचास साठ साल पहले और घर से टिफ़िन लाने का बंदोबस्त भी नहीं थे टिफिन भी नहीं लाते थे सब और घर का फिनेंशियल कंडीशन भी नहीं थे सुबह वही चावल खाकर स्कूल आते थे उसके बाद आफ्टर टिफिन दे आर फीलिंग इरीटेट पढ़ाई में मन नहीं लगता क्यों उसका पेट भूखा है तो भूखा पेट में तो दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा जैसे बाबा कहता है बच्चा सब खाना खाओ भरपेट खाना खाओ सभी जगह में बाबा बच्चा के लिए खाना का बंद बच गो का जन का तो उसी एक मेन प्रॉब्लम था तो हम देखा जी बच्चा लोग टिफिन तक ठीक है टिफिन का बाद बच्चा लोग को पढ़ाई में मन रहता क्योंकि भूख अवार स्कूल छुट्टी होने के बाद पाँच छः बजे घर पहुँचेगा उसका बाद घर में कुछ खाएगा इसलिए उसका हेल्थ भी बिगड़ जाता है माइंड में पढ़ाई कंसंट्रेशन भी नहीं होता था उसीलिए धीरे धीरे धीरे धीरे मेरा जो संकल्प तो मेरा संकल्प 80 साल 1980 में तो मेरा संकल्प धीरे धीरे धीरे धीरे अभी बाबा को मिला उस टाइम तो संकल्प क्या चाहिए बच्चा लोग के लिए कुछ खाना पीना का बंदोबस्त होने किसका पढ़ाई अच्छा होता उसी के बाद कुछ ही दिन बाद गवर्नमेंट ने स्कीम किया मिड डे मील दोपहर में बच्चा लोग का खाने के लिए स्कूल में खाना मिलता है मिड डे मील शुरू हुआ तो तो मैं अंदर से बहुत खुश हुआ कि वो तो मेरा मैं तो चाहता था जो बच्चा लोग दोपहर में कुछ खाना उनको मिल जाए तो बहुत अच्छा होता था और एक प्रॉब्लम जो पढ़ाई जो ए कैटेगरी स्टूडेंट है उनको तो कुछ ना कुछ जब मिल जाएगा बी कैटेगरी स्टूडेंट को भी कुछ मिल जाएगा लेकिन जो नॉर्मल से नीचे वो स्टूडेंट तो जाता है हम लोग का गांव में जो बिलो नॉर्मल का स्टूडेंट रेंज ज़्यादा है गिनती में तो उनके लिए क्या करा किया जाए तो उनको तो जैसे कोई स्टूडेंट टेन क्लास के बाद छोड़ दिया तो उनको तो कोई जॉब नहीं मिलेगा और टेन के बाद तो तो खेती का काम भी नहीं कर पाएगा तो उन लोगों के ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसीलिए हम सोचा कि इन लोगों के लिए जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होने से उन लोग नौकरी भी मिलेगा कुछ कुछ को और कुछ कुछ लोग ऐसे भी काम करके कुछ कमाएगा उसीलिए मेरा मन में आया तो मैं एक संकल्प किया मेरा कुछ ज़मीन था बाप दादा ने कुछ ज़मीन छोड़ के गया मैं नहीं किया मेरा बाप दादा ने छोड़ दिया थोड़ा सा ज़मीन तो इसलिए लिए बाप दादा ने किया तो टेन एकर्स अबाउट नाइन एकर्स ज़मीन ये तो हॉस्पिटल के लिए कुछ नहीं था हेल्थ के लिए नाइन एकर्स जमीन डोनेट किए थे मेरा पिताजी और दादाजी जो अंकिल जी है पिताजी है वो सब हॉस्पिटल के लिए हेल्थ के बारे में सेवन एकर्स जमीन डोनेट किए हैं जिसका वैल्यू एट प्रेजेंट टेन करोड़ मैं चार पाँच साल पहले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए तीन एकड़ जमीन हम गवर्नमेंट को डोनेट किए हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो जाए क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होने के बाद क्या होगा जो बिलो नॉर्मल स्टूडेंट है जिन लोगों का फिनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है नहीं। नहीं। उन लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ हथ का काम सीखेगा तो हाथ का काम सीखने के बाद जैसे इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिसिटी टर्नर कुछ मेकनिकल काम तो वो खुद कमाई कर सकते हैं अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो चार पांच साल पहले पे हम वो गवर्नमेंट का डोनेशन का काम कंप्लीट हो गया तो उसका वैल्यू है एट प्रजेंट थ्री करोड़ तो उसी हिसाब से हम कोशिश किया लड़का ने बोला जी ठीक है मैं तो एस्टेबलिश्ड हो गया बाबा तो लैंड क्या होगा लैंड सेल करके क्या करोड़ करोड़ रुपया होगा करोड़ करोड़ रुपया क्या होगा बैंक में रहेगा भैया जाएगा तो उसमें क्या होगा मैं तो खुद इनकम कर सकती हूँ भगवान के दया से तो बच्चों के लिए आप डोनेट कर दीजिए तो बस हम डोनेट कर हैं <laughs> मेरा पिताजी भी डोनेट कर दिए हॉस्पिटल के लिए हाँ तो आपने भी डोनेट किया हम भी बच्चों के लिए बच्चों के लिए डोनेट किया बहुत बढ़िया आपने काम किया है और मुझे लगता है कि ऐसे विचार रखने वाले बहुत कम लोग हैं आज के समय में क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग स्वार्थवश अपना इच्छाओं के वस जीवन जीते हैं जहाँ पर ना हमारी उन्नति होती है ना दूसरों की उन्नति होती है इसलिए ज़रूरी है जब एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं तो उसे कहीं ना कहीं विश्व कल्याण के लिए या बच्चों के कल्याण के लिए या फिर लोगों के स्वास्थ्य के लिए कुछ देना चाहिए हमें जो आपने किया और आपके पिताजी ने भी किया हमारी तो और से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मंगल और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सोशल काम कर रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बातें करते हैं अरुण जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने जीवन काल में टूर कहाँ कहाँ किया है भारत या विदेश में कहाँ कहाँ घुमा है उसके बारे में उनसे जानेंगे उनके अपने टूरिज्म के पर्सनल लाइफ के बारे में आप सुनाए हैं रेडिमध वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कुराते रहो पल है पारंगलो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 पाए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और सिक्सटी प्लस यानी सिक्सटी फोर रनिंग में अरुण भाई हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं और गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में काम किया उन्होंने और पब्लिक सेक्टर में भी काम किया है तो दोनों जगह का उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ काफ़ी जो है एक हम्बल है उनके अंदर सबके प्रति सोचते हैं हमेशा और इसीलिए वो इस तरह के काम करने में आगे रहते हैं हमेशा और मैं अभी अरुण जी से आप सभी को फिर से जोड़ना चाहूँगा और मैं चाहूँगा अरुण भाई आप अपना जो टूरिज़म है आप भारत देश में कौन कौन सी प्लेसेस देखे हैं और कौन सी जगह बहुत अच्छी लगी क्यों अच्छी लगी उसके बारे में बताइए देखिए टूरिज़्म जब हम नौकरी में थे उसी टाइम हर साल हम एक टूर प्रोग्राम करते थे अच्छा विथ फैमिली टूर अच्छा फैमिली टूर करते थे कुछ जो कॉलेग्स होते हैं दस बीस लोग लेकिन जो मेरा मेंटेलिटी के है उसी सब एक साथ लेकर हम अच्छा नो प्रॉफिट नो लॉस इसी हिसाब से हम एक टूर के पैकेज बनाते थे अच्छा मैंने जितना एक्सपेंस होता था इक्वल शेयर कर ले। इक्वल शेयर कर ले नो लॉस नो प्रॉफिट। प्रोफिट तो ऐसे जो बेंगाल में अपना का जो टेंपल्स है शॉर्ट पैकेज थ्री डेज फोर डेज पैकेज जैसे हुँ। तारकेश्वर शिव मंदिर है कलकत्ता के पास अच्छा कलकाता साइंस सिटी अच्छा कलकाता जू अच्छा बकरेश्वर बकेश्वर बकरेश्वर उष्ण है वहाँ पर अच्छा तारापीठ माँ का मंदिर है बोलपुर शांति निकेतन जो विश्वकवि रविंद्रनाथ ठाकुर का जी, जी, जी, जी, जी है, है तो बोलपुर शांति निकेतन और इधर मेरा बचपन से रिलीजियस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। थे रिलीजियन प्लेस जैसे इधर जो बिहार में है अभी झारखंड है रजराप्पा नहीं। नहीं। हम गए हैं अच्छा, अच्छा।, अच्छा। बनारस काशी बनारस भी गए थे दो बार बनारस यूनिवर्सिटी भी गए थे मैंने छोटा लड़की, लड़की के एडमिशन बी एच यू छोटा लड़की के एडमिशन के नाते गए थे वहाँ पर वहाँ भी घूमे थे अच्छा और उड़ीसा भी गए थे पूरी जगन्नाथ <laughs> देव जगन्नाथ पूरी जगन्नाथ देव का मंदिर भी गए थे तो मे माउंट माउंट आबू तो माय तो बेस्ट टूर एंड बेस्ट प्लेस इज माउंट आबू इन माई लाइफ और विदेश वगैरह का कुछ नहीं विदेश वगैरह कुछ नहीं गया मेरा लड़का गए थे मेरा जाने का मौका नहीं मिला मेरा लड़का अमेरिका गए थे बोस्टन गए थे लंदन गए थे लास्ट ईयर लंदन मैनचेस्टर उनका ऑफिशियल काम में अगले सा, तीन साल पहले अमेरिका बोस्टन गए थे हवाड यूनिवर्सिटी ऑफिशियल कम में एक महीने होते मेरा जाने का मौका नहीं मिला अच्छा मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग जीवन जीते जीते कहीं ना कहीं स्कूल या फिर पब्लिक प्लेस में भी रहते हैं तो सेवा करते करते हम लोग म्यूज़िक भी पसंद करते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपका म्यूज़िक किस तरह से कौन से भजंस या गीत या संगीत को सुनना पसंद करते मेरा रिलीजियस सॉन्ग अच्छा स्पेशली जो बेंगोली में होता है कीर्तन श्री कृष्ण जी का अच्छा <laughs> जो कीर्तन भजन वो अच्छा लगता है और जो बांसी बांसुरी में जो धुन होता है वो सबसे बढ़िया लगता है क्योंकि मैं पहला जो स्टूडेंट लाइफ था कॉलेज लाइफ उस टाइम में हम गिटार बजाते थे अरे वाह <laughs> मेरा घर में संगीत का चर्चा था अच्छा। मेरा दो लड़की भी गाना गाते थे हारमोनियम में मेरा पिताजी भी एक उस्ताद थे उसी से संगीत मेरा फैमिली में बहुत बढ़िया तो एक हाथ भजन जो कृष्ण जी का है सुनाए तो अच्छा रहेगा हल्का सा थोड़ा सा सुनाइए एक मुखड़ा सुनाइए एक लाइन सुनाइए तो कलयुग में भक्ति मार्ग में गाया जाता था ये सोलो नाम बत्तीस अक्षर सबसे बढ़िया भजन सोलो नाम बदते सक्षर हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे जो सोलह नाम बत्तीस अक्षर का जो ये है ये धुन ये धुन सबसे बहुत अच्छा लगता है अच्छा <laughs> अभी जो ज्ञान मार्ग आया इसमें इस कृष्ण जी भी आया राम भी आया सब आ गए <laughs> और ये तो एक नेक्स्ट स्टेप है भक्ति मार्ग के बाद तो ज्ञान मार्ग तो एडवांस है एक कन पहले भक्ति मार्ग नोधा भक्ति कम्प्लीट नहीं करने से तो ज्ञान मार्ग मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं ये नौता भक्ति कंप्लीट होने के बाद बाबा ने चुन लिया ये ज्ञान मार्ग में आ गया <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा है और उन्हें आपकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं मोटिवेशन एक प्रेरणा मिल रहा है कि किस तरह से आप अपने जीवन को जिया है और मैं चाहूँगा कि ऐसे कोई संघर्ष का समय आपके जीवन में आया क्या मुश्किल या किसी तरह का कोई संघर्ष का समय कब था किस वजह से था हाँ संघर्ष का जीवन तो लाइफ स्ट्रगल इज स्ट्रगल होल लाइफ इज स्ट्रगल यू कैन नॉट एंजॉय लाइफ अच्छा <laughs> तो, तो, तो स्ट्रगल आपके पास किस तरह का था देखिए जब हम 18 इयर्स के थे हु. तो उसी टाइम मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट था कॉलेज में उस टाइम मेरा पिताजी एक्सपायर्ड हो गया घर में पाँच मेम्बर अर्निंग मेम्बर नबॉडी पिताजी एक्सपर्ट हो गया मेरा एज 18 18 से हम स्ट्रगल करके मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट किया घर दो छोटा बहन थे उनको शादी किया उनका बूढ़ा माताजी थे माताजी एक्सपर्ट हुआ उनका क्रियाकर्म कुआ मेरा एक बड़ा भाई थे वो भी एक्सपर्ट हुआ उनको भी किए तो उसी हिसाब से हम पहले आपको बोला ना जो मैं जब 11 में पढ़ते थे सब क्लास टेन का स्टूडेंट का ट्यूशन ही पढ़ते थे तो फिनंशियल प्रॉब्लम थे एग्रीकल्चर थे सिर्फ एग्रीकल्चर भी करते थे हम नहीं। नहीं। ट्यूशन भी करते थे और मेरा कॉलेज का पढ़ाई भी कंटिन्यू करते थे और फैमिली का अर्निंग्स भी करते थे अच्छा, सब का मैं स्टूडेंट होके उसी टाइम एटीन ईयर्स ओल्ड उसी समय से हम लाइफ में स्ट्रगल स्टार्ट किया अभी तक चल रहा है स्ट्रगल <laughs> बस एंजॉय <enjoy> के साथ <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने है आपने बताया 18 इयर्स में आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा पढ़ाई भी करना पड़ता था और सरवाइव भी करना पड़ता था और फैमिली को भी देखना पड़ता कभी कभी जीवन में इस तरह की बातें आती हैं और ये चीज़ें हमारे लिए ऑप्शन है कि हम लोग अपग्रेड हो रहे हैं हमारी क्षमता क्या है वो हमें पता चल जाता है कई बार हम लोग जो है आ, सोचते ये है कि भाई मुश्किलें हैं मैं स्टूडेंट हूँ तो कैसे होगा क्या होगा है ना इस तरह से ज़्यादा अगर चिंतन करते हैं तो मुश्किल होता है अदरवाइज आपके लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ है आप उसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो आप अपनी शक्ति क्षमता पूरा यूज़ करेंगे तो आपका जीवन जो है एक एग्ज़ाम्पल बनता है और दूसरों को भी मोटिवेशन मिलता है तो वहीं आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि काफ़ी चीज़ें आपने पढ़ी होगी क्योंकि अब पब्लिक सेक्टर में भी है, तो हैं तो एजुकेशन सेक्टर में भी आपने काम किया तो ऐसे कुछ लोगों के बारे में बताइए जिनकी जीवन आपको बहुत प्रेरणा दिया हो किन लोगों को आपने पढ़ा जिन लोगों को सुना आपने उन प्रेरणादायी लोगों के बारे में बताइए प्रेरणादायी मतलब हम हाँ का जो प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद एक मछुआ का घर का लड़का था एक मछुआ का घर का लड़का था मोहम्मदम फैमिली में जन्म लिया लेकिन अभी इंडिया में ऐसा कोई आदमी नहीं कोई घर नहीं जो डॉक्टर कलाम को सलाम नहीं करते उनका पसंद नहीं करते क्योंकि उनको जो स्ट्रगल उनको जो लाइफस्टाइल सिंपल लाइफस्टाइल और देश के कुछ देने का देने के लिए मन में संकल्प एवं हम लोग आज जो संकल्प शक्ति के बारे में हम लोग विचार करते थे संकल्प शक्ति बारे में हम लोग सबको समझाते थे तो उनका अंदर संकल्प शक्ति को देखा उन हम पढ़ा था एक बार उन लोग बोला जे मेरा संकल्प जीवन में यही है जे मेरा शरीर में लास्ट बूंद जब ब्लड रहेगा मैं टीचिंग करता रहूँगा उन्हें ध्यान के दस साल पहले वो कमेंट किए थे जे मेरा यही संकल्प है लेकिन उनका ध्यान भी ऐसे ही हुआ तो हम बाबा बोलते हैं ना जे जैसा सोचेंगे ऐसा बन तो वैसा सोच तो उनको लाइफ हर को इंस्पायर करता है मुझे नहीं सही बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अब्दुल कलाम से काफ़ी आपको इंस्पिरेशन मिला वैसे सभी को मिल जाता है क्योंकि उनका जीवन ही बहुत ही खुली किताब थी और वो देश के प्रति समर्पण भाव से देश के लिए करते रहे और यूथ को हमेशा शिक्षित करने में उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता था और वो करते भी थे जी आ, इनके अलावा Uh, और कौन है जो आपको मोटिवेशन जिनसे मिलता है जिनकी कहानी को देखकर सोशल फील्ड में हैं सर देखिए सोशल फील्ड में जो स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद का नाम सब कोई जानते हैं हैं तो स्वामी विवेकानंद जो किए तो स्वामी विवेकानंद इतना कम उम्र में सारी विश्व में इंडिया को एस्टैब्लिश किया जी इंडिया इज़ ए रिलीजियस कंट्री ही एस्टैब्लिश किए स्वामी विवेकानंद एवं उनको जो वानी उनको जो शिक्षिका वो अभी तक हर यूथ को मोटिवेट करते हैं एवं ब्रह्मचर्य ये क्या है तो उनसे सबको शिक्षा लेना है एवं ब्रह्मचर्य अवलंबन करने से हमको क्या उन्नति होगा लाइफ में शास्त्र में मन में उमंग उत्साह हमेशा अंदर में रहेगा तो उनका पास ये शिक्षा लेना है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और स्वामी विवेकानंद भी आपको मोटिवेट करते हैं प्योरिटी के लिए और समाज सेवा के लिए और सभी लोगों ने जानते हैं और उनसे ये मोटिवेशन सबको मिलता है और कहीं ना कहीं आज के समय में हम लोग उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी मुश्किलें अनुभव करते हैं क्योंकि हम लोग इतना डिवाइन या इतना ऊँचा सोच शायद हमारे पास नहीं है और उन्होंने ये भी कहा था कि सौ अगर मेरे जैसे आम, प्योर यूथ मिल जाए तो मैं पूरी भारत का जो रूपरेखा है उसको बदल सकता हूँ <laughs> तो आइए कुछ समय के बाद चीज़ें जो है बदल जाती हैं और फिर कुछ समय के बाद चीज़ें अलग हो जाती हैं लेकिन उनके समय में वो जो करते थे वो सबके लिए एक मोटिवेशन था और आज भी उन चीज़ों को याद किया जाता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में मूल्य हो और कोर बेसिक नॉलेज के साथ साथ हम लोग अगर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसे बांटते हैं और मूल्यों के साथ जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन आदर्श बनता है अगर मूल्यहीन जीवन है तो आदर्श कभी भी हमारा जीवन नहीं बनता है और ना ही किसी को प्रेरणा दे सकते हैं तो अरुण जी एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे आम, शिक्षा के क्षेत्र में आप रहे कुछ समय तक तो उसमें आज के समय में जो शिक्षा पद्धति है तो उसमें क्या कुछ चेंज करने की ज़रूरत है या ठीक है ठीक है धीरे धीरे सब कुछ तो चेंजेबल टाइम इज़ चेंजेबल तो उसी ज़माना में जो था इसी ज़माना में जो है एजुकेशन का सिस्टम वो थोड़ा अलग है वो एडवांस है वो एडवांस होना भी चाहिए एडवांस नहीं होने से युग का उपयोगी युगोपयोगी जो हम कहते हैं जुगोपजुगी शिक्षा तो युगोप शिक्षा की जरूरत है तो किस तरह का चेंजेस आप सोचते हैं कि शिक्षा में होना चाहिए देखिए मेनली जो शिक्षा हमको कुछ इनकम करने में सक्षम होता है उसी में सबको इंटरेस्ट बढ़ता है जो शिक्षा मुझे कुछ नहीं देते तो उसी शिक्षा पर सब इंटरेस्ट कम हो जाए आदमी का कम हो जाए। <laughs> जैसे तुम योग करो तुम खुद ही समझ जाएगे तुमको क्या मिला है हम कहाँ जाते हैं कब मंदिर वहाँ जाकर घूमते हैं सामूहिक थोड़ा सा चैन मिलता है उसके बाद जब घर आते हैं फिर वापस फिर ऐसा कि वैसा तो जैसे जो एडुकेशन हम लोग का कुछ देंगे उसका पर सबको का इंटरेस्ट होगा जैसे एट प्रेजेंट, तो पहले ज़माना में तो मैट्रिक ग्रेजुएशन एमए बस कंप्लीट, एट प्रेजेंट जो आईटी सेक्टर में बच्चा लोग पढ़ाई करते हैं उसीलिए क्या होता है न बच्चा लोग का कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब मिल जाता है इसलिए उसी का ऊपर हर बच्चे का इंटरेस्ट होता है जैसे मैंने सोचा जब मेरा लड़का जब पढ़ रहे थे उनको बोला जैसे तुम कौन फील्ड में जाना चाहते हो सर्टेन क्लास के बाद एचएस के बाद तुम कौन फील्ड में जाना चाहते हो तो बोला चाहिए साइंस में लेकर हम पढ़ूँगे ठीक है साइंस लेकर उसको एडमिट कर दिया तो वो क्या किया तीन महीना क्लास करने के बाद साइंस छोड़ दिया वो कॉमर्स ले लिया तो मैं बोला जी तो कॉमर्स क्यों लिए साइंस के ऊपर <laughs> तुम्हारे कुछ वीकनेस है क्या <laughs> तो बोचे पिताजी आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं नहीं साइंस लेकर तुम साइंस छोड़ दिया किताब उताब बेच दिया और <laughs> दूसरा स्ट्रीम कॉमर्स में चला गया स्ट्रीम चेंज किया तो पहले मेरा थोड़ा ये बोचे क्यों छोड़ दिया सटन कुछ विकनेस है उनका अंदर तो बोला तो उनको जो प्रिंसिपल था प्रिंसिपल उनको कॉमर्स के लिए मोटिवेट किया प्रिंसिपल से वो मोटिवेटेड हुआ तो बोला जी देखिए कॉमर्स लेने के बाद मेरा पास बहुत सारी विंग्स खोला है और साइंस लेने के बाद आप क्या करेंगे ज्वाइंट देंगे आइडर डॉक्टर और इंजीनियर अभी के जमाना में जनरल कास्ट के लिए तो बहुत थोड़ा सा नीचे रैंक अच्छी जगह में एडमिशन नहीं मिलेगा अच्छी जगह में से एडमिशन नहीं मिलने से कुछ नहीं होगा और कॉमर्स लेने के बाद मेरा सीए है एम है बहुत सारी उसको ऑप्शन ऑप्शंस आई उसके बाद बोले ठीक है तुम जैसा तुम्हारा अच्छा समझो यही करो उसका बाद कॉमर्स ले कंप्लीट किया कामर्स लेने के बाद उसका बाद बोलो क्या करेगे तुम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जॉब में जाएंगे क्या नहीं हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जॉब में नहीं जाएँगे हम एम करेंगे उसका वो तो एम किया देहरादून से एम करने के बाद एम बी करने के एक महीना का पहले ही उनको जब लग गया अभी चार पाँच दो तो कंपनी छोड़ के अभी फिफ्थ कंपनी में ज्वाइन करेगा तो यही सोचता है कि जो एजुकेशन हम लोग को कुछ देते हैं इमीडिएट, उसका ऊपर सब स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है जैसे आजकल आईटी टी सेक्टर में प्लेसमेंट मिलता है आप पहले बोला आपको ये टेक्निकल नॉलेज तो उसी को थोड़ा बढ़ाना है तब बच्चों को एजुकेशन को इंटरेस्ट आया उससे कुछ कमाई होगा चलिए अरुण जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे श्रोता मित्रों को भी समझ में आ गया होगा शिक्षा किस तरह का होना चाहिए और जरूरत किन चीजों की है वो देखते हुए हमें जो है आगे बढ़ना है और बच्चे का अपना इंटरेस्ट अगर अच्छा है उसके इंटरेस्ट फील्ड में ही उसको शिक्षित करने से वो ज़्यादा बेटर होता है ना कि थोपने से जैसे अभी अरुण जी के साथ हुआ कि उनका लड़का साइंस पहले ले लिया अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने उस स्ट्रीम को छोड़कर कॉमर्स लिया तो थोड़ा देर के लिए तो इनको लगा कि क्या हो रहा है लेकिन बच, बच्चे का इंटरेस्ट देखे उन्होंने उनको कहा कि ठीक है जो आपको अच्छा लगता है जो आपका इंटरेस्ट हो उसी में आप अच्छा पढ़ाई करके आगे बढ़ो तो ऐसा ही होना चाहिए ताकि हम बच्चों को कहीं ना कहीं बांधे नहीं और कहीं ना कहीं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उनको बाध देना करें तो मुझे लगता है कि आज के इस एपिसोड में हमने काफ़ी बातें की अरुण जी से और बहुत सारा मोटिवेशन आपको मिला होगा तो मैं चाहूँगा कि आज की बातें जो भी आपने सुनी उसमें से जो अच्छी बातें हैं उसे ज़रूर अपने जीवन में अप्लाई करें और खुश रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी भावनाओं को अपने विचारों को शेयर करने के म शांति शांति। तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले मोड़ पे कुछ नई बातें लेकर आप सुनाए हैं रेडी मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कते रहो आरे क्रिछना, आरे क्रिछना।